तस्मे तंग दुद्धि प्रकाशम मु शरण प्रपद्य ओ शांति शाति शांति शंकरचार्य शव बादरायन सूत्र भाष्य वंदे भगवपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिनेोम व्यादेहाय दक्षिणा नमः ओम शांति शांति शांति भगवान नम के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस ग्रंथ के पंचम श्लोक तक का विचार हो चुका है पूर्व पक्षी ने जो शंका की थी कि जो निर्विशेष ब्रह्म है निरूपाधिक ब्रह्म है तदाकार वृत्ति होना यानी उसके एक ज्ञान का विषय बनना असंभव है और जो निरूपाधिक ब्रह्म है उसी को माना गया एक अद्वितीय और जो नहीं है आपके इसका विषय अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वृत्ति का वो विषय नहीं बनेगा निरुपाधिक होने से उसकी उपाधि स्वयं वृत्ति बनेगी तभी तो वृत्ति विषयता रूप धर्म विशेषता उसमें आएगी वृत्ति विषयता ये स्वयं भी एक विशेषता है और वृत्ति विषयता विशे, विशे, रूप विशेषता जिसमें रहती है उसे निर्विशेष कैसे कहा जाएगा निर्विशेष का तो अर्थ होता है जिसमें कोई विशेषता नहीं है वह निर्विशेष है और तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुए वृत्तियात्मक ज्ञान की, की विषयता यदि आप आत्मा में मानोगे तो आत्मा हो जाएगा सविशेष वृत्ति व्याप्ति से युक्त और उस समय उपाधि कौन है उसकी स्वयं वृत्ति और वह वृत्ति एक नहीं है कार्य रूप होने से अनेको है व्यास जी को ब्रह्मज्ञान हुआ है उनके चित्त में भी तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न भी वृत्ति है व्यास जी के गुरुदेव कौन है Hmm? भागवत में और ब्रह्म विद्यापरंपरा मैं नारायण पद्म शक्ति तत्पुत्र पराशरंच, फिर तो पराशर ऋषि के तत्वमसी वाक्य के उपदेश से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान व्यास जी को भी है और उनके शिष्य हैं सुखदेव जी उनको व्यास जी के उपदेश से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान तो ये अनेकों वृत्तियां हैं ना और वो वृत्ति व्याप जिस वृत्ति की व्याप्ति ब्रह्म में बताई जा रही है वह वृत्ति ही उपाधि बनेगी ब्रह्म की तो ब्रह्म सविशेष ही होगा सोपाधिक ही होगा और सोपाधिक है तो जितनी वृत्तियां उतने यानी जितनी उपाधि उतने आत्मा स्वीकार करने पड़ेंगे तो एकात्म विषयक ज्ञान होगा ही कैसे फिर नहीं हो सकता आयुक्त हैं इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी ने की थी उसका समाधान करते हुए बताया गया कि अनादि अनिर्वचनीय समूल अध्यास के कारण जीव यानी जो अज्ञान उपाधिक कहो अविद्या उपाधिक कहो उपाधिकैतन्य आत्मा जीव कहलाता है और वह मलिन है है अज्ञान स्वयं रजोगुण तमुगुण का परिणाम होने से क्या न रजोगुन तमुगुणात्मक होने से और उसमें रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आने वाला सत्वगुण जीव की उपाधिभूत अविद्या और उसी का परिणाम है तम प्रधान अविद्या का क्या नाम सत्व प्रधान अविद्या का अंतकरण आपके अपचकृत पंचमहाभूतों द्वारा सत्व सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम है अंतकरण इसलिए अज्ञान उसको भी अज्ञान के परिणाम का परिणाम होने से अविद्या रूपी माना जाएगा वह तूल अविद्या है और उसमें रागद्वेश दोष है उन दोषों से कलुषित हैं कालुष्य हैं वह जीव जब तक तूल अविद्या प्रबल होती है अध्यास प्रबल होता है तब तक तो कर दीजिए जो अवस्थ है। तो ज्ञाभ्यास से निर्मल हो जाता है अज्ञान से कालुष्य को प्राप्त हुआ जीव और जब संशय प्रमे विषयक और विपर्य नामक चित्तगत दोष से रहित हो जाता है चित्त एक प्रकार से साधक के प्रयत्न से निवर्त समस्त दोषों से रहित हो जाता है तो ऐसे शुद्ध चित्त में सर्वथा दोष नहीं रहते ऐसी बात नहीं है दोष दो प्रकार के माने गए हैं चित्त में कुछ दोष हैं जो साधक के प्रयत्न से निवृत्त होते हैं और कुछ दोष साधक के प्रयत्न से निवृत्त नहीं होते ज्ञान से निवृत्त होता है जो साधक के प्रयत्न से निवृत्त होने वाले दोष हैं उन्हें कहा गया ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष ज्ञान नहीं होने देता साक्षात्कार दृढ़क्ष ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा तत्वशादी वाक्य उपदिष्ट होने पर भी अहम ब्रह्मास्मि यह दृढ़ अप्रोक्ष नहीं होता जिनके चित्त में ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष विद्यमान है उन्हें कोई ना कोई कमी रह जाती है और अदृढ़ता रह जाती है अप्रोक्ष ज्ञान में और जब साधक अपने प्रयत्न से निवर्त समस्त दोषों से रहित चित्त को करता है तो दृढ़ अप्रोक्ष होता है। और ये जो दृढ़ अप्रोक्ष है वह जिस अज्ञान तथा अज्ञान के परिणाम रूप अंत करणादि उपाधि के कारण एक ही आत्मा अनेक सा प्रतीत हो रहा था उन सब को बाधित कर देता कौन तत्वशादी वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि यह दृढ़ अपरोक्ष। अरे होगा कब जब ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित चित्त होगा और उत्पन्न हुए ज्ञान से भी कुछ दोषों की निवृत्ति होती है उन्हें कहा गया समूल अध्यास यानी अविद्या तूल अविद्या और मूल अविद्या यह ज्ञान से निवर्त्य है वो भी दोष है स्वयं वासना क्षय कहो या मनोनाश कहो तो ये वासना भी माना जाता है दोष और उसका निवर्तक भी होता है ज्ञान तो ये वासना शब्दित सूक्ष्मतम जो विपरीत संस्कार है और शुभ संस्कार है ये सब के सब बाधित हो जाते हैं अध्यास का भी बाध हो जाता है उसके कारणभूत मूल अज्ञान का भी बाध हो जाता है और यह वृत्ति बाध करती है का मतलब निवृत्त करती है ज्ञान निवर्तित दोषों को निवृत्त करती है और उसके बाद स्वयं भी निवृत्त होती है जैसे कतक रेणु जलगत मालिन्या को जल से अलग कर जिस पात्र में जल है उस पात्र के एकदम नीचे वाले हिस्से में बिठा देता है जल को शुद्ध करता है और स्वयं भी वह कतक उस मिट्टी के साथ नीचे बैठ जाता पानी से अलग होकर के और शुद्ध जल अलग पात्र में लेते हैं ऊपर ऊपर का तो वो बिल्कुल शुद्ध ही रहता है उसमें कोई मालिन् नहीं रहता और कतक रेणु का रस भी नहीं रहेगा क्योंकि वो भी मल को दूर करके स्वयं भी जल से अलग हुआ है ऐसे ही यह वृत्ति रूप ज्ञान दृढ़ अपरोक्ष जिसको कहा गया आत्मा का जिसने आवरण दूर कर दिया आत्मा को अनावृत करने के लिए इस वृत्ति व्याप्ति को स्वीकार किया है वृत्ति विषयता को स्वीकार किया है और उस वृत्ति विषय के द्वारा वृत्ति का विषय बन करके आत्मा निर्दोष हो गया ज्ञान निवर्तित दोषों से भी रहित हुआ ज्ञान स्वयं भी वृत्यात्मक निवृत्त हुआ जो अवशिष्ट रहा पात्र में जैसे शुद्ध जल ऐसे बचता है शुद्ध आत्मा केवल आत्मा निरुपाधिक आत्मा कोई भी अबाधित उपाधि शेष नहीं रहती स्वयं वृत्ति भी सबको बाधित करके स्वयं बाधित हो जाती है तो उस समय आत्मा केवल यानी निर्विशेष स्वयं ही भाषित होता रहता है उसे भाषित करने के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है वो एक आत्मा है उसे कह रहे है वृत्ति निवृत्त होने के बाद भी सारे बाध्य जगत के बाध के साक्षी के रूप में जो अवशिष्ट रहा एक चेतन वह आत्मा शब्द का मुख्यार्थ है उसे कहा जाएगा आत्मा वह एक ही है अनेक नहीं ये बात यहां पर बताई गई अब ये जो आने वाला श्लोक है षष्ठ श्लोक इसमें ये बताया जा रहा है कि अपरोक्ष ज्ञान जिस ब्रह्मज्ञानी को होता है उस ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में जगत रहेगा लेकिन वैसा जैसा विवेकी मनुष्य के दृष्टि में चर्मचु से सूर्य किरणों में रेगिस्तान में जल दिखता है, और विवेक नेत्र से वह जल बाधित रहता उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं रहती कल्पित प्रतीत होता है मिथ्या प्रतीत होता है और मृग को भी जल प्रतीत होता है लेकिन मृग के पास विवेक नेत्र आवृत्त है और चर्मचु मात्र खुले हैं मृग के तो उसे सूर्य किरणों में जल दिखेगा चर्म चक्षु के द्वारा सत्य ही सत्य जल समझ करके दौड़ेगा उसे प्राप्त करने के लिए विवेकी को जल प्रतीत हो रहा है लेकिन मिथ्या प्रतीत हो रहा है और मिथ्या जो दृश्यमान वस्तु है वह मिथ्या उसे देखने वाले दृष्टा को प्रभावित नहीं कर सकती तो विवेकी उससे प्रभावित नहीं होगा ये असंशक्ति भूमिका जो ज्ञान की पंचम भूमिका है प्रथम फलावस्था उसमें जगत विवेकी को सूर्य किरणों में भाषित होने वाले मि मिथ्या जल के तरह मिथ्या प्रतीत होता है। तो मिथ्या उपाधि की प्रती होगी तो उस मिथ्या उपाधि से उपहित आत्मा में भी जो भेद प्रतीत होगा वह मिथ्या रहेगा और परमार्थत तो अभेद ही रहेगा तो विवेकी के पास दो दृष्टि है एक परमार्थ दृष्टि जो शास्त्र से प्राप्त है वह अद्वैत को दिखाएगी अद्वैत ही उसे भाषित होगा और जो मिथ्या आ, आ, क्या नाम चर्मचक्षु है वह जगत को दिखाएगा लेकिन विवेक दृष्टि बताएगी कि यह चर्मचक्षु के द्वारा प्रदर्शित आत्मभेद तथा आत्मभेदक उपाधि कल्पित है तो यानी स्वप्न जैसा जगत प्रतीत होगा इसे बताया जा रहा है आने वाले दो श्लोकों के द्वारा सदृष्टान्त तो ष्ट श्लोक का उच्चारण कर लें संसार स्वप्न तुल्यो ही राग रागद्वेशकु स्वाले सत्यवद प्रबोधे सत्य संसार का विशेषण है रागद्वेश संकुल और स्वप्न तुल्य संसार के विशेषण है संसार क्या है तो कहते एक संकुल है संकुल किसको कहते हैं संकुल कहते हैं कंपास को जैसे गुरुकुल एक कंपास होता विद्या विद्या का कम पास जैसा होता हाँ तो संकुल गुरुकुल इत्यादि को संकुल तो ये संसार भी संकुल है इस संसार में जैसे गुरुकुल में तो वेद अध्ययन आदि होता है ऐसे संसार किसका कुल है संकुल रागद्वेशों का इसमें रागद्वेश सिखाए जाते हैं वेद आदि पढ़ने हैं तो गुरुकुल में रागद्वेश पढ़ने हैं कैसे किए जाते हैं एकदम छोटा सा जो शिशु होता है उसके अंदर कोई बीज रूप में भले हो लेकिन प्रगट रागद्वेश नहीं होते जैसा ऐसा बड़ा हो जाता है माता पिता सिखाते क्या है ये तुम्हारी वस्तु है दूसरे को नहीं देना का मतलब ये स्वयं की वस्तु में राग सिखा दिया कहीं पड़ोस में रहते हैं परंपरा से शत्रु भाव रखते हैं पड़ोसी तो उसके घर नहीं जाना वो हमारे शत्रु हैं मतलब द्वेष सिखा दिया और बड़े हो जाते हैं तो संसार में जो दूसरे संपर्क में आते हैं वो भी यही सिखाते हैं तो इसलिए संसार है राग का संकुल इसलिए शुरू से यदि नवजात शिशु ब्रह्मज्ञानी के साथ रहे जिसके अंदर कोई रागद्वेष संसार के प्रति नहीं है न अपना भाव है न पराया भाव है अहंता ममता आदि से रहित है जो निरहंकार निर्ममो निरहंकार और उसका सानिध्य दि समझ आने से पहले पहले से ही मिल जाए तो क्या होता है उसके अंदर रागद्वेश के बीज जो पड़े हुए हैं वो अंकुरित होंगे ही नहीं वर्षा का कार्य करता है पानी का कार्य करता है हमारी बुद्धि में जन्म जन्मांतर के जो राग-द्वेष उन्हें अंकुरित होने में सहयोगी बन जाता है संसार के लोगों के द्वारा सिखाया जाने वाला अहम भाव मम भाव द्वेष प्रकट हो जाते अंकुरित हो जाते इसलिए माना गया कि संसार्वे राग द्वेषादि संकुल आदि शब्द से लोभादि सब ले लीजिए लेकिन यह है कैसा तो कहते हैं संसार का एक है स्वकाल स्वकाल में स्व शब्द से लिया जाएगा संसार को स्व ये सर्वनाम है ना तो सर्वनाम तो परामर्शक होते हैं पूर्व में जिनका प्रतिपादन हुआ उनके जो जिसकी चर्चा चल रही है उनके परामर्शक बनते हैं सर्वनाम तो अभी इस श्लोक के पूर्वार्ध में किसकी चर्चा चली संसार की राग द्वेश का संकुल है संसार करके तो उसी संसार का परामर्शक हो जाएगा स्वकाले में स्व यह सर्वनाम और स्वस्य काल है स्व काल ये ष्ठी तत्पुरुष समास है इसका अर्थ निकलेगा संसार का समय संसार का काल तो संसार का काल कौन सा है तो दो अवस्थाएं हैं एक अविद्या अवस्था, अविद्यावस्था अविद्याल अबाधित अविद्या है जिस समय उसे कहा जाएगा अविद्या काल। और एक है अविद्या का बाधित समय वह विद्या काल है विद्यावस्था में उसका बाद होता है तो अविद्याल विद्या काल ये दो हो गए ना तो ये जो अविद्या काल है इसे कहा जाएगा संसार का स्वकाल अविद्याकाल और सत्यवद भाति इसमें भाती का करता है संसार तो अविद्या काले संसार भाति भाती यानी प्रकाशते अभिव्यजित अभिव्यक्त होता प्रतीत होता कैसा प्रतीत होता है अविद्या काल में संसार तो उस समय सत्यवत भाती ये नहीं कि उस समय सत्य ही हो सत्य जैसा प्रतीत होता है का अर्थ है वती प्रत्यय लग गया ना वती का अर्थ होता है सदृश वो वती प्रत्यय जिस शब्द से आता है उस शब्दार्थ में सादृश्य शब्दार्थ का सादृश्य बताता है दूसरे में यहाँ सत्य शब्द से पर में वती प्रत्यय आया उसका अर्थ है सादृश्य सदृश तो किस में किसका सादृश्य बताएगा तो वती प्रत्यय जिस शब्द से पर में आया उस शब्दार्थ का सादृश्य दूसरे में बताएगा तो सत्य शब्द का अर्थ क्या है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इसमें सत्य शब्द ब्रह्म को बताता है उसका अर्थ होता है अबाधित तीनों कालों में रहने वाला उसे कहा गया सत्य पदार्थ असंसार का तो बाद हो जाता है इसलिए संसार में सत्य पदार्थ का जो लक्षण बताया गया था अबाधी तत्व वो घटित नहीं होगा इसलिए वो सत्य नहीं है किंतु अविद्या दशा में सत्य सा प्रतीत होता है सत्य सदृश प्रतीत होता है सत्य सदृश में सदृश शब्द का अर्थ है सादृश्यवान और सादृश्य किसको कहा जाता है तिन्नवे तद सति तद्गत भूयो धर्मवत्व सादृश्यम जो सत्य से भिन्न होता हुआ सत्यगत धर्म से युक्त है उसे कहा गया कहा जाएगा सत्य सदृश तो संसार सर्वदा अस्तित्वान नहीं है उसका स्वतः अस्तित्व तो नहीं है तीनों कालों में रहने वाला नहीं है लेकिन इसलिए क्या हुआ सत्य पदार्थ जो ब्रह्म है वो तो तीनों कालों में रहता है संसार केवल अविद्या काल में रहता है इसलिए सत्य पदार्थ से भिन्न हुआ संसार भिन्नता क्यों रही तो ब्रह्म तीनों कालों में रहता है और संसार अविद्या काल में मात्र रहता विद्या काल में भी रहेगा अविद्या काल में भी रहेगा ब्रह्म नहीं अविद्या काल में ब्रह्म का अभाव हो जाता है तो इसलिए ब्रह्म को कहा जाए क्या ना आव, आ, संसार को कहा जाएगा ब्रह्म भिन्न विद्या काल में न रहने से और ब्रह्म सदृश है तद सती में तत्का अर्थ है सत्य पदार्थ ब्रह्म वह और तद भिन्न का अर्थ निकलेगा ब्रह्म से भिन्न होता हुआ संसार ब्रह्म से ब्रह्मगत धर्मों से युक्त हो तो ब्रह्मगत धर्म क्या है भाष तो ये जो भासमानत्व है ब्रह्म में स्वतः है और संसार में अधिष्ठान के कारण आता, भाषमानता ही सत्ता है ब्रह्म अबाधित है और अविद्या काल में संसार भी अबाधित सा प्रतीत होता है ये सादृश्य हुआ तद भिन्न सती तदगत भूयो धर्मवत्व रूप तो स्वकाले सत्यवत भाती अवस्था में स, जो राग द्वेशादि संकुल संसार है वह सत्यवत भाती सत्य सदृश प्रतीत होता है जैसे स्वप्न जो निद्रा दोष है उसके कारण वासना में जगत प्रतीत हो रहा है प्रारब्ध से उद्भूत वासनाओं का विषय बन करके वासनात्मक जगत प्रतीत हो रहा है वह कब तक रहेगा जब तक अविद्या क्या नाम सुसुप्ति रूप दोष रहेगा और स्वप्न में सुख दुख भुगवाने वाला प्रारब्ध रहेगा और उस प्रारब्ध से उद्भूत वासनाएं रहेगी तभी तक स्वप्न प्रतीत होगा और जिस समय अविद्या दृष्टांतगत निद्रा नामक दोष जागृत अवस्था से निवृत्त होगा तो स्वप्न प्रारब्ध भी समाप्त होगा तो उद्भुत वासनाएं भी स्वप्न में जो स्वप्न जगत दिखा रही थी शांत हो जाएगी तो स्वप्न जो स्वप्न समय में सत्य प्रतीत हो रहा था वह जगने पर मिथ्या निश्चित होता है स्वप्न देखने वाले को ही मिथ्यात्म रूपे न, निश्चित हो जाता है ऐसे ही एक अनादि निद्रा है अज्ञान उस अनादि निद्रा रूप अज्ञान से अज्ञान रूपी निद्रा में सोया हुआ जो जीव है वह जग जाएगा का मतलब उसके चित्त में स्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वशादी वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति उत्पन्न होगी तो ये जगना है परमार्थ स्वरूप को मय के रूप में समझ लिया तो ये जितना भी प्रपंच जागृत अवस्था में अविद्या के समय अज्ञान के समय सत्य सा वह जगने के बाद स्वप्न जैसे स्वप्न काल में सत्य प्रतीत होने वाला मिथ्या निश्चित होता ऐसे परमार्थ बोध होने पर जगत मिथ्या प्रतीत होगा मिथ्या रूपे न निश्चित होगा इसलिए कहा कि प्रबोधे सत्य प्रबोधे सती असद भवे, तो भवेत का भी कर्ता कौन है यही आपका संसार तो भाति क्रियापद का कर्ता भी संसार और भवेत इस क्रियापद का भी कर्ता हो जाएगा संसारी तो दो अवस्थाएं बताई गई प्रबोधे सती असद भवेत में विद्यावस्था और स्वकाले सत्यवत भाति इस तृतीय पाद से अविद्यावस्था अविद्यावस्था में भी संसार प्रतीत हो रहा है वह सत्य सा प्रतीत हो रहा और प्रबोध अवस्था है ज्ञान अवस्था ज्ञान अवस्था में संसार मिथ्या ही निश्चित होता है बाधित निश्चित होता है असद भवेद का मतलब बाधितम बाधित बाधित भवेद संसार तो इस प्रकार ये स्वप्न दृष्टांत से संसार में मिथ्यात्व का निरूपण किया अब संसार के मिथ्यात्व का ही निश्चाय एक अन्य दृष्टांत बताया जा रहा है सिद्धांत तो ही रहेगा दार्टान्त संसार सत्य है आ, क्या नाम मिथ्या है और परमात्मा सत्य है यही दार्टान्त है और इस दारष्टांत को सिद्ध करने वाला दृष्टांत दूसरा बता रहे हैं ताव सत्यम जगद भाती का रजतम यथा यन्ना ज्ञाते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानदय तो जगत तवत्स्यं भाति जगत तभी तक सत्य प्रतीत होता है कब तक तो कहते हैं सर्वाधिष्ठान अद्वयम् ब्रह्म यावन न ज्ञायते उत्तरार्थ के साथ अन करिए प्रथम पाद का और द्वितीय पाद है दृष्टांत प्रथम पाद में बताया दृष्टांत प्रथम और तृतीय तीन पादों में दार्टान्त बताया श्लोक के चार पाद होते हैं ना और द्वितीय पाद में दृष्टांत तो यावत सर्वाधिष्ठान अद्वयम् ब्रह्म न ज्ञायते का मतलब अविद्यावस्था है अज्ञान है ब्रह्म का जब तक समस्त संसार के अधिष्ठान भूत अद्वैत ब्रह्म का बोध नहीं होता मतलब अज्ञान रहता है तावत संसार है। संसार के लिए यहां पर जगत शब्द का प्रयोग है वत जगत सत्यम भाति। तब तक जगत सत्य सा प्रतित होता है सत्यम को सत्यवत इस अर्थ में समझना इस समय भी सत्य नहीं है लेकिन सत्य सा प्रतीत होता है कैसे तो कहते हैं जैसे सुक्ति का रजतम यथा सुक्ति का रजतम सुक्ति का कहते हैं शीप को नदी किनारे शीप का जब दो हिस्सा हो जाता है ऐसे उल्टा हो जाता है तो अंदर वाला जो हिस्सा है वह बाहर पड़ा है उल्टी शीप होने से तो धूप उस पर पड़ जाए तो चमकता है चांदी भी चमकता है तो चाकचिक्य जो रजत गत है वह सुक्तिका में भी प्रतीत हो रहा है तो उस चाकचिक्य रूप सादृश्य दोष के कारण का तब तक रजत के रूप में सत्य प्रतीत होती है जब तक यह रजत नहीं का है ऐसा सुक्तिका का का, सुक्ति का निश्चय न हो का रूप अधिष्ठान का सूक्तिकात्म रूपेण बोध हो जाए कि का न रजतम उस समय फिर सुक्ति का सुक्तिका सुक्तिकात्म रूपेण निश्चित होती है और रजत का मिथ्यात्व निश्चित हो जाता है जैसे ऐसे समस्त जगत का अधिष्ठान है ब्रह्म। ब्रह्म का एक ब्रह्म का जब तत्वशादी वाक्यों से ज्ञान होगा तो फिर अज्ञान बाधित होने से अधिष्ठान के अज्ञान से भाषमान जो जगत था वह भी हो हो जाएगा, हो जाएगा, जैसे रजत मिथ्या रूपे निश्चित हुआ ये यहाँ पर बताया गया सप्तम श्लोक में तो का सुक्ति का में तो तो कल्पित है सुक्तिका के अज्ञान से ब्रह्म में जगत किससे कल्पित है तो इसे समझाने के लिए अष्टम श्लोक में बताया जा रहा है माया से ब्रह्म में जगत कल्पित है और वह अपने अधिष्ठानभूत ब्रह्म का जो वास्तविक अधिष्ठान स्वरूप है वह साक्षात हो जाता है तो फिर जगत बाधित होता है माया का कार्य रूप जगत माईकत्वन रूपे यानी मिथ्यात्वन रूपेण निश्चित होता है इसे बताते हैं सच्चिदात्मनुनु सूतेष्ण प्रकाशित प्रको विविधा सर्वा हाटके कटका दिवत तो आत्मनि के विशेष सच्चिदात्मनि के विशेषण हैं नित्य विष्णु ये दो विशेषण हैं किसके सच्चिदात्मनि के और अनुश्रूते ये भी सप्तमी का एक है क्रियापद नहीं है वो भी सच्चिदात्मनि का ही विशेषण है तीन विशेषण हो गए अनुसूते और नित्य विष्णु और व्यक्त के विशेषण हैं प्रकल्पिता और विविधा और सर्वा ये व्यक्ति के तीन विशेषण है सचिदात्मनि के भी तीन विशेषण है तो ये तीन पद जो हैं और चौथे पद का हाट के कटकादिवत में हाट के कटकादिवत ये दो पद हैं दृष्टांत को बताने वाले ज, आत्मा में जगत अध्यारोपित था, कल्पित था। ये दार्ष्टान्त है और इस दार्टान्त को समझाने के लिए दृष्टांत है हाट के कटकादिव हाटक शब्द का अर्थ होता है सोना कटक आभूषण विशेष है और आदि शब्द से अन्य आभूषणों को लीजिए तो कटक आदि शब्द का अर्थ निकलेगा कटक आदि जो आभूषण है सोने से निर्मित सोने के आभूषण ये कटकादिव का अर्थ निकलेगा ये कटकादि का निकलेगा सोने के आभूषण हाट के यानि सुवर्णे सोने में कैसे हैं तो प्रकल्पिता तो हाटका द क्या नाम हाट के कटका दस अन करिए तो जय और वत, वत का अर्थ निकलेगा यथा तो यथा हाट के कटका दया प्रकलिता एवं कहो या तथा कहो नित्य विष्णो अनुसूते सच्चिदात्मनी विविधा व्यक्तियों प्रकल्पिता ये दार्टान्त को बताने वाले तीन पादों का अन्वय है तो प्रकल्पित शब्द का दृष्टांत में भी अन्वय होगा जो द्वितीय पाद का अंतिम पद है प्रकल्पिता उसका अन्वय दार्टान वाक्य में भी और दृष्टांत वाक्य में भी होगा और दृष्टान्त वाक्य में शब्द का जो अर्थ है यथा उसके द्वारा अपेक्षितो तथा का अध्यय किया जाएगा तो अर्थ निकलेगा जैसे सोने में सोने से निर्मित आभूषण प्रकल्पित है अध्यारोपित है ये दृष्टान्त हुआ यानी कारण में कार्य जैसा कल्पित है मिट्टी में घटादी आकार वाला कार्य प्रकल्पित है कटकादी आभूषण के आकार सोने में प्रकल्पित है वैसे ही ये जो जगत का विवर्त उपादान कारण भूत सच्चिदात्मा है यानी नित्य चेतन है वह विवर्त उपादान कारण है आनंद तो विशेष स्वरूप है अद्वै आनंद ये विशेष स्वरूप है वह अनावृत रहता आवृत रहता है आपके भ्रमकाल में और अधिष्ठान का कुछ अंश भ्रम काल में भी प्रतीत होता है और आपके परमा काल में भी प्रतीत होता है भ्रम काल है अविद्याल भ्रांति का समय अंश अयम सर्प इसमें जो सर्प के साथ अन्वित अयम शब्द से बताया गया सामान्य अंश है वो किसका है सुक्तिका का ही है सुक्तिका के ही सामान्य अंश की अध्यारोपित कल्प से अनन्य रूपे न हो रही है तो वह सामान्य अंश भ्रम काल में भी प्रतीत हो रहा और जब प्रमा काल होगा तो यन का ये है परमा काल तो यहां इदम शब्द का अर्थ का के साथ भी अनवित है ना का से अनन्न रूपे न प्रतीत हो रहा है सुक्तिका का सामान्य अंश पहले अध्यारोपित पदार्थ से अनन्न्यत्वन रूपेण प्रतीत हो रहा था ऐसे ही आपका दार्टान्त में अधिष्ठान का सामान्य अंश है सच्चिद अंश ब्रह्म का सचिद अंश अन्वित होता है ब्रह्म काल में अध्यस्थ जो व्यक्तियां हैं उन व्यक्तियों के साथ अनुसूत शब्द का अर्थ है अनुसूत यानी अन्वित संबद्ध तो जगत के साथ अध्यारोपित व्यक्तियों के साथ अन्वित ये अनुसूत शब्द का अर्थ निकलेगा कौन ब्रह्म का सामान्य अंश जो सच्चिद है सचिद आत्मा और आत्मा पदार्थ होता है अहम तो अहम के सचित और सदानंद ये दो अंश है ना उसमें से आत्मा का सामान्य अंश माना गया सचिद अंश विशेष अंश माना गया आनंद वह ब्रह्म काल में मय के रूप में अभिव्यक्त नहीं होगा जैसे सर्पादी रूप से सुक्तिका का जो विशेष अंश है का वह सर्पादि से अनुसूत नहीं होता संबद्ध नहीं होता अन्वित नहीं होता सुक्तिका का का सामान्य अंश जो इदम अंश है वह अन्वित होता है और प्रतीत होता प्रतीति होती है अयम सर्प यम माला यम भूरेखा इत्यादि रूप से तो जो सामान्य अंश है ब्रह्म में भी और प्रमा में भी अनुसूत हो रहा है ब्रह्म में अध्यस्त पदार्थ के साथ और प्रमा के समय अधिष्ठान के साथ अन्वित होने वाला अधिष्ठान का सामान्य अंश उसे कहा जाता है आधार वेदांत की प्रक्रिया में वो आधार है और अधिष्ठान कहा जाता है जो परमा काल में ही प्रतीत हो भ्रमकाल में जो भाषित नहीं होता वो अधिष्ठान अंश है अधिष्ठान का विशेष अंश है सामान्य अंश वो प्रतीत होगा वो आधार कहलाएगा तो ये जो सच्चिद आत्मा है का मतलब अहम का नित्य चेतन स्वरूप है वह आत्मा में अध्यारोपित तो व्यक्तियों में अनुसूत है अन्वित है और वह सचित कैसा है जैसे सुक्तिकादि में रजतादि में मान अनुसूत इदम अंश सत्य है अध्यास तो सत्यान्द्रित मिथुनीकरण है ना तो सत्य है ये सामान्य अंश और आन्द्रित है अध्यारोपित रजतादि और इनका मिथुनीकरण है सम्मिश्रण है अध्यास तो ऐसे इसलिए कहा कि नित्य सच्चिदात्मनि का विशेषण है नित्य यानी सत्ये अबाधित जब प्रमा होगी तो उसका बाद नहीं होगा उसके संश्लेष का मात्र बाद होगा और विष्णु विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापनशील तो ये जो सच्चिद आत्मा है ये कैसा है व्यापनशील है उसका स्वभाव है व्यापकता तो व्यापनशील जो नित्य अनुसूत सच्चिद आत्मा है उसमें सर्वा विविधा दि, सर्वा व्यक्त कल्पिता प्रकल्पिता यानी अध्यारोपिता कैसी सभी व्यक्तियां अध्यारोपित हैं, तो सुवर्ण में जैसे कटकादि आभूषण व्यक्तिया अध्यारोपित हैं। ऐसे ही सच्चिदात्मा में संपूर्ण जगत अध्यारोपित है ये यहाँ पर बताया गया अब नव श्लोक की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णस्य पूर्ण पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति शाति ही शंकर शंकर शा